मुस्कुराते तो चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं विवेकानंद जी और हम जानना चाहेंगे कि आपने ग्लोबल फेस्टिवल में सहभाग लिया की यहाँ का अनुभव आपका कैसे रहा जो अनुभव है बहुत अच्छा रहा जी जितना अच्छा रहा एक्सेलेंट। तो जी पहले भी जानता था यहाँ पे जो आता है अच्छा अनुभव लेके जाता है जी जी जी ये जो ग्लोबल जो ग्लोबल समिट हो रहा है जी यूनिट एंड ट्रस्ट का ऊपर में जी प्रतिष्ठा होगा हो ये होगा तो इसमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का एन्वायरमेंट इतना अच्छा लगा जी जी पूरा शांतिवन में जो रोड बोल सकते हैं है दूसरा जगह थोड़ा बहुत जी जी जी नहीं नहीं। जी, जी, जी। मन में भी शांति आता है, है जी जी जी नायक सर हम यही जानना चाहेंगे की आपने बताया की यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा लगा तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस फील्ड से कार्यरत है मैं चैटर्ड अकाउंटेंट हूँ जी मैं पहले इंडियनल ऑयलोरेशन में था जी अभी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी, तो जी। जी, जी। मिलेगा जी तो ये नॉलेज आने तो के बाद अच्छा से उपयोग होगा जी वो मेरे चिंता में हूँ वो साधन हो रहा है जी जी जी जो सिस्टम है जी दिल्ली मेडिटेशन करना मुरली सुनना जी लाइफस्टाइल की चेंज करना जी ये जो सिस्टम है बहुत तो फायदा मंद हो रहा है जी जी जी लौकिक में जो वर्ल्डली लाइफ में हमको फायदा मंद है जी जी जी जैसे तो स्पिरिचुअल एंगल है जैसे योग कर रहे बाबा का साथ मिले सन का साथ मिले तो ये भी समझना चाहिए हमको टाइम बच रहा है टाइम नहीं जा रहा है जी जी जी आपको टाइम बच रहा है जी जी जी जी तो अच्छा लग रहा है तो जी बहुत को बहुत को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं तो उनकी दिनचर्या कितने व्यस्त होती उनके पीछे बहुत सारे काम होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा कोई भी आपको खाली नहीं मिलेगा फिर भी इतने व्यस्त होते वे भी वो अध्यात्म के लिए समय निकालते मेडिटेशन के समय समय निकालते ये बड़ी अच्छी बात है तो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं तो यही मैसेज दूंगा किसी को अपना लाइफ को बहुत अच्छा तरीके से जीना है तो जी जी जी ये जो लाइफ स्टाइल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ब्रह्मा कुमारी संस्था सिखाता है जी सबको अपनाना चाहिए जी जी जी से एक रिलीजियस एक टेरिटरी सबको अपना अपनाना चाहिए जी जी तो सुनता हूँ 140 कंट्रीज में हो गया ये जी जी जी ये इंडिया से जाते 140 कंट्रीज में हो, हो जाना जी जी अपने आप से एक बड़ा अचीवमेंट जी जी जी तो हमारा जो दीदी लोग है वीमेन टू लेड बाय वीमेन जी जी जी इंटरेस्टिंग फीचर मैंने आपका दुनिया में ऐसा अनुष्ठान नहीं होगा वीमेन लेड होगी जी जी होता <laughs> जी जी वावरमेंट करता है तो यहाँ पे मैं सोचता और भी कुछ है हमको पता नहीं है जो नया आता है उसको पता चलता है तो कुछ दिन बाद पता चलता है तो इसमें और कुछ है जैसे लोग को टच करता है जी जी जी मेरा तो पहला टच हुआ है लाइफ चेंज होता जी जी जी तो जो सुख शांति मिलना है जी जी बहुत बहुत बहुत धन्यवाद नायक सर की उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि ये ब्रह्म संस्था महिला के द्वारा संचालित है और 140 देशों में कार्यरत है ये बड़ी उन्होंने बात कही कि ये महिला के द्वारा संचालित है और 140 देशों में कार्य करते आप भी अपना जीवन नॉर्मल जीवन में बताइए है यह अगर आपने जीवन को उज्जवल बनाइए यही आपने संदेश दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांत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 नमस्कार अभी हमारे साथ है विजय कुमार जयसवाल जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे अच्छा लग रहा होगा आप सभी को तो विजय कुमार जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छे ही शांति का हो रही है कैसा रहा आपको ग्लोबल सबमिट में कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी आपको बातें तो बहुत ही बहुत अच्छी अच्छी बातें कुछ बातें जो है जीवन जीने का जो तरीका है उसके बारे में जो है अच्छा लगा नई नई विचार सुनने को तो मिले और अनुभव किया कि इतनी बड़ी संस्था जो है सिर्फ महिलाओं द्वारा चली जा रही जी, जी, जी, है अनूठी व्यवस्था है ये की स्पेशली मुरली वो बिल्कुल नई चीज है जो जो जो नहीं लगता है है। है है है कि कि कहीं और में इस तरह की व्यवस्था जी जी जी जी जी हमें प्रेरणा देती हम वो कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं बिल्कुल बिल्कुल विजय कुमार जी जाते जाते क्या लेके जा रहे हैं क्या संकल्प लेके जा रहे हैं आप तो यहाँ ऐसी अपने हाँ <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विजय कुमार जी थैंक यू सो मच ओम शांति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 a <laughs> I'll be there again.